विनय पत्रिका विनयावली हे हरि कवन जतन भ्रम भाग देखत सुनत विचारत यह मन निज स्वभाव नहीं त्यागे भगत ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लाग्य उपाय भल कहूँ देव कछु कछबासना दे जाई जहन सिल जी वसूत तब जन जागे निज करनी विपरीत देख मुहे समझ महा भैया गये यद्यपि भग्न रथ विधि बस सुख क्षत दुख पावे चित्रकार कर था स्वार्थ बिनु चित्र बनावे के ऋषिकेश सुनऊ जाओ भले अति भरोस जिय मोरे तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख हरे बन प्रभु तोरे रे हरे बन प्रभु तोरे हे हरे मेरा यह संसार को सत नित्य पवित्र और सुख रूप मानने का ढंग किस उपाय से दूर होगा देखता है सुनता है सोचता है फिर भी मेरा यह मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और संसार को सत्य सुख रूप मानकर बार बार विषयों में फंसता है भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि सभी साधन इस मन को शांत करने के उपाय हैं परंतु मेरे हृदय से तो यही वासना कभी नहीं जाती कि कोई मुझे अच्छा कहे अथवा मुझे कुछ दे ज्ञान भक्ति वैराग्य के साधकों के मन में भी प्रायः बड़ाई और धन मान पाने की वासना बनी ही रहती है जिस संसार रूपी रात में सब जीव सोते हैं उसमें केवल आपका कृपा पात्र जन जागता है किंतु मुझे तो अपनी करनी को बिल्कुल ही विपरीत देखकर बड़ा भारी भय लग रहा है यद्यपि दैवश प्रारब्धवश मनुष्य के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं सांसारिक सुख उसके भाग्य में पूर्व स्वीकृति के अभाव से लिखे ही नहीं गए तथापि यह सुखों की इच्छा मात्र कर वैसे ही दुख पाता है जैसे कोई बिना हाथ का चित्रकार केवल मनकल्पित चित्रों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और भग्न मनोरथों का दुख पाता है उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत किए बिना ही यों ही सुख चाहता हूँ आपका ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी नाम सुनकर मैं आपकी भलैया लेता हूँ मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा है तुलसीदास का इंद्रिय जन्य दुख आपको अवश्य नष्ट करना ही पड़ेगा हे हरि कृष्ण भ्रम भारी यद्यपि सत्यभा जबलग नही कृपा तुम्हारी अर्थ अर्थय संसित नहीं जाई गोसाई बिन बाँधे निज हठ सठ पर बस रकी नाय सपने व्याधि विध बाधा जनु मृत उपचित आई वैद्य उपाय करे जागे बिन पेर न जाई सतगुरु साधु संस्मृति सम्मत यह दृष्ट असत दुखकारी ते बिन तजे भजे बिनु रघुपति दिपति सकय कोटारी बहु उपाय संसार तरण कह दिमलगिरा त्रुति गाव तुलसीदास मैं बूर मैं बिनु जीव सुख कबहू न पवै हरे मेरे इस संसार को सत्य और सुखरूप आदि मानने के भारी भ्रम को क्यों दूर नहीं करते यद्यपि यह संसार मिथ्या है असत्य है तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक तो यह सत्य सा ही भाषता है मैं जानता हूं कि शरीर धन पुत्र आदि विषय यथार्थ में नहीं है किंतु हे स्वामी इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं पाता मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने ही हठ मोह से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूँ स्वयं अपने ही अज्ञान से बंध सा गया हूँ जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाए जिससे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहें परंतु जब तक वह जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटती इसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही हुए संसार की अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय कर रहे हैं पर तत्व ज्ञान के बिना कभी इन पीड़ाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता वेद गुरु संत और स्मृतियाँ सभी एक स्वर से कहते हैं यह दृश्यमान जगत असत है और काल्पनिक सत्ता मात्र लेने पर मान लेने पर दुख रूप है जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी के भजन नहीं किया जाता तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके वेद निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बतला रहे हैं किंतु हे तुलसीदास जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता अहमता ममता नहीं मिट जाती जब तक जीव कभी तब तक जीव कभी सुखी नहीं सुख नहीं पा सकता हे हरि यह भ्रम की अधिकारी देखत सुनत कहत समुझत संसय संदेह न जो जग मृषा तापत अनुभ ई कह कहले खे कह न जाय मृग बारि सत्य भ्रमते दुख होई से जसोवत सपने बारि भूरत भैया गे कोट हुनावन पार पो जब लगी आप जागे अन विचार सदा संसार भयंकर भारी सम संतोष दया क्योहारी सुख कारी तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग जद्यूठ श्रुति गाव रघुपति भगत संत संगत बनु को भवत्रासन न हे हरे यह भ्रम की ही अधिकता है कि देखने सुनने कहने और समझने पर भी न तो संशय असत्य जगत को सत्य मानना ही जाता है और न एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है या कुछ और भी है ऐसा संदेह ही दूर होता है कोई कहे कि यदि संसार असत्य है तो फिर तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य हैं परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता परन्तु जब तक भ्रम है तब तक वह सत्य ही दिखता है और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है इसी प्रकार जगत में भी भ्रमवश दुखों का अनुभव होता है जैसे कोई सुंदर मेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा हो पर जब तक वह स्वयं जाग नहीं जाता तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं जा सकता इसी प्रकार यह जीव अज्ञान निद्रा में अचेत हुआ संसार सागर में डूब रहा है परमात्मा के तत्व ज्ञान में जागे बिना सहस्त्रों साधनों द्वारा भी यह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता यह अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है अवश्य ही उनके लिए यह संसार सुखकारी हो सकता है जो सम संतोष दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं हे तुलसीदास वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किस में सामर्थ्य है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सके इस भ्रम से छुड़ा सके मैं हर साधन जानी। जस मैं भय सजन की नस दोष कहां सपने कहा बिकल फिर अघलागे बाज में धस कोट नहीं शुद्ध हो यु जागे सर्गमह सर्प विपुल भयदायक प्रकट हो या विचारे बहुआ युद्ध धरी बल अनेक करी हारही मरई न मारे निज भ्रम तेरव कर संभव सागर यति भव उपजावे जाव अवगात बोहित नव का चढ़ी कबू पार न तुलसीदास जग आप सहित जब नग् निर्मोल जाए करी नहीं भाई। नहीं भाई। हे हरे मैंने अज्ञान के नाश के लिए साधना करना नहीं जाना जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की इसमें इलाज का क्या दोष है जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए और वह उस महापाप के कारण व्याकुल हुआ जहाँ तहाँ भटकता फिरे परंतु जब तक वह जागेगा नहीं तब तक सौ करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा वैसे ही तत्वज्ञान के बिना अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयावन सर्प का भ्रम हो जाता है और वह मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाने पर भी नहीं मरता सांप होता तो हथियारों से मरता इसी प्रकार यह अज्ञान से भासने वाला संसार भी ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनों से नष्ट नहीं होता जैसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना दिखता है और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज़ या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है तुलसीदास कहते हैं जब तक मैं पन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा तब तक हे भाइयों करोड़ों यत्न कर करके मर भली ही जाओ पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकोगे असु सम मुझि परत रघुराया बिन तब कृपा दयालु दास हित मोहन छूट माया वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुन भव पारण पाव को दीप की बातन तमने प्रेतन नहीं होई जैसे कोई एक दिन दुखित अति न दुख पावे चित्र कल्प तरु काम थे नु गृह लिखे नपति न सावे सटर स बहु प्रकार भोजन को बखारे बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई खाय सोये जब लग नही जे प्रकाश बिशयास मन माही तुलसीदास तब लग जग जोनी भ्रमत सपन सुख नही हेर जी मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु हे सेवक हितकारी तुम्हारी कृपा के बिना न तो मोह ही दूर हो सकता है और नमाया ही छूटती है जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता वैसे ही कोई वाचक ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों न हो संसार सागर को पार नहीं कर सकता जैसे कोई एक दीन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे दुख पा रहा हो और कोई उसके घर में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के चित्र लिख लिखकर उसकी विपत्ति दूर करना चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती वैसे ही केवल शास्त्रों की बातों से ही मोह नहीं मिटता कोई मनुष्य रात दिन अनेक प्रकार के शटरथ भोजनों पर व्याख्यान देता रहे तथापि भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होने से जो संतुष्टि होती है उसके सुख को तो वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया है इसी प्रकार कोई व्याख्यानबाजी से कुछ नहीं होता करने पर कार्य सिद्धि होती है जब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ और मन में विषयों की आशा बनी हुई है तब तक हे तुलसीदास इन जगत की योनियों में भटकना ही पड़ेगा सुख सपने में भी नहीं मिलेगा